राष्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम सच्ची मित्रता दोस्तों आज हम तुम्हे एक कहानी सुनाएंगे कहानी बड़ी मजेदार है सुनोगे ना <laughs> तो लो दोस्तों सुनो कहानी कहानी का नाम है सच्ची मित्रता यह कहानी दो दोस्तों की है जिनका नाम था राजू और श्याम राजु और शाम दोनों तुम्हारी उम्र के थे दोनों 7 मीं कक्षा में पढ़ते थे कक्षा में दोनों बैठते भी साथ साथ थे राजु और शाम घर से खाने के लिए जो भी छीज लाते आपस में बााट कर खाते के खेलने के समय होई दोनों मिल कर खेलते राजुं और शाम कक्षा में मन लगा कर पढ़ते ethnology की घंटी बजने पर जानते हो राजु और शाम किस तरह सकूल से बाहर निकलते अच्छा पहले ये बटाओ कि छुट्टी होने पर तुम सकूल से किस तरहा बाहर निकलते हो हा हा बताओ बताओ क्या कहा तुम छुट्टी की घंटी बजते ही घर जाने के लिए भागते हो लेकिन दोस्तों राजू और श्याम स्कूल से छुट्टी होने पर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते फिर हंस हंस कर बातें करते हुए घर जाते कभी शाम राजू के घर जाता तो कभी राजू शाम के घर आता क्या तुम भी अपने मित्र के घर जाते हो बताओ हां हां तुम अपने मित्र के घर जाते हो अरे क्या कहा तुमने मित्र भी तुम्हारे घर आते हैं हाँ दोस्तों एक दिन जानते हो क्या हुआ राजू स्कूल नहीं आया कि शाम को राजू के बिना स्कूल में कुछ अच्छा नहीं लगा लेकिन राजू दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आया अब तो शाम को चिंता होने लगी क्योंकि दोनों में बहुत प्यार था उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो श्याम सीधे अपने मित्र राजू के घर गया राजू की छोटी बहन गीता घर के बाहर खड़ी थी श्याम ने उससे पूछा गीता राजू कहां है राजू भैया वो तो अभी स्कूल से वापस नहीं आया हम्म इसका मतलब है राजू घर से तो स्कूल ही जाता है पर वो स्कूल क्यों नहीं आता मिलने पर राजू से ही पूछूंगा श्याम भैया तुम क्या सोच रहे हो आ, कुछ नहीं आ, बस यूं ही अच्छा तो मैं चलता हूं थोड़ी देर में वापस आऊंगा तभी राजू से मिलूंगा श्याम भैया मैं राजू से कह दूंगी इसके बाद शाम अपने घर जाने लगा चलते-चलते शाम सोच रहा था कि राजू स्कूल क्यों नहीं आता पढ़ाई में तो राजू बहुत होशियार है अच्छा दोस्तों क्या तुम बता सकते हो राजू स्कूल क्यों नहीं आता होगा हां हां राजू ने स्कूल का काम नहीं किया होगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं और क्या बात हो सकती है राजू को मास्टर जी ने डांटा होगा नहीं भाई ऐसी भी कोई बात नहीं सोचो हम क्या कहा तुमने राजू को घर वालों ने डांटा होगा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ शाम जब राजु के बारे में सोचते हुए अपने घर जा रहा था तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी शाम ओ शाम जरा ठेरो तो शाम अरे यह तो राजु की आवाज है शाम ने पीछे मुड़कर देखा राजू उसी की तरफ आ रहा था राजू ने कंधे पर किताबों का थैला भी लटका रखा था पास पहुंचते ही श्याम ने अपने मित्र से पूछा राजू तुम कहां थे दो दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहे बस यूं ही ठीक है मैं अभी तुम्हारे घर जाता हूं और मां से कह देता हूं कि तुम दो दिन से स्कूल नहीं आ रहे नैने शाम ऐसा मत करना मेरे घर में मत कहना मैं तो बस यूं ही देखो राजू मैं तुम्हारा मित्र हूं जो भी बात हो मुझसे कहो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं दो महीने से मैंने स्कूल में फीस नहीं दी फीस के लिए परसों पिताजी ने 5 रुपये दिए थे वे 5 रुपये मुझसे खो गए हैं फीस नहीं दूंगा तो स्कूल कैसे जाऊंगा अरे अरे इसमें रोने की क्या बात है अपने पिताजी से कह दूं कि तुमसे 5 रुपये खो गए पिताजी ने बड़ी मुश्किल से रुपयों की व्यवस्था की थी मैं रुपयों के लिए पिताजी को दोबारा दुखी नहीं करना चाहता तो क्या हुआ मैं अपने पिताजी से लेकर तुम्हें 5 रुपये दे सकता हूं नहीं नहीं मैं तुम्हारे रुपए नहीं लूंगा क्योंकि उन्हें मैं वापस कैसे करूंगा ठीक है राजू आज शाम को तुम मेरे घर आना बैठकर आराम से सोचेंगे हां तो दोस्तों अब पता चला कि राजू स्कूल क्यों नहीं गया था राजू इसलिए स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसकी फीस के 5 रुपये खो गए थे और इन्हीं रुपयों से राजू को स्कूल में 2 महीने की फीस देनी थी राजू के पिता गरीब थे राजू उनसे दोबारा 5 रुपये लेना नहीं चाहता था और ना ही राजू अपने मित्र श्याम से 5 रुपये लेना चाहता था जैसा कि श्याम ने राजू को अपने घर आने के लिए कहा था राजू उसके घर जा पहुंचा अरे आओ राजू आओ मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था कहो श्याम कक्षा में आजकल क्या पढ़ाया जा रहा है भाई वो भी बताऊंगा पहले सुनो मैंने तुम्हारी फीस के लिए रुपयों की व्यवस्था कर दी है सच मगर वो कैसे राजू तुम तो जानते ही हो दुर्गा पूजा और दशहरा का मेला शुरू होने वाला है अरे हां गांव में मेला लगेगा मेले के लिए खिलौने बनाने का काम शुरू हो गया है लेकिन उसका मेरी फीस से क्या मतलब भाई मतलब है मैंने एक खिलौने बनाने वाले से बात कर ली है यदि हम दोनों मिलकर खिलौने बनाने में उसकी मदद करें तो जानते हो वो हमें क्या देगा देगा क्या कुछ खिलौने दे देगा अरे नहीं हम दोनों खिलौने बनाने में उसकी सहायता करेंगे वो हमें 5-5 रुपए देगा इन रुपयों से तुम स्कूल में फीस दे देना तो श्याम इसका मतलब मैं फिर स्कूल जा सकूंगा हां हां क्यों नहीं तुम अवश्य स्कूल जाओगे चलो आओ चलें उस खिलौने बनाने वाले के पास चलो श्याम चलें तो दोस्तों राजू और श्याम ने मिलकर खिलौने बनाने वाले की सहायता की बदले में उन्हें 5-5 रुपए मिले फिर क्या हुआ जानते हो दूसरे दिन से राजू फीस देकर फिर स्कूल जाने लगा